प्रयत्न कर अनंत ना करते आत्म सिद्ध होता है तत्व द्वंद्व अनुदिग आसन सिद्ध अनुसर आत्म विजय के सूचक द्वंद्वसे अधिकार्ट शीकोष्णा द्वंद से अभिभूत नहीं योग साहस आसन सिद्ध अनुसर आत्म जय उत अट्ठाइस मान हो गया था हो गया तस्म सत्य श्वास प्रशास और गति विच्छेद प्राणायाम पर सत्य प्रसार आत्मजार गति का विच्छेद प्राणायाम श्वास और प्रश्वास बाह्यवाहे तो अंदर लेते हैं उसका नाम स्वास बाह्य सेवाए और आसमण श्वास और कुष्ठ सेवास्तारणों प्रश्वास आंध्रदायु का हत्या करना है प्रश्वास तय गतिद दो गतिभाव उभय भाव प्राणायाम तैरगतिद प्राणायाम श्वास और प्रसाद दोनों एक तस्द प्राणायाम इतना सूत्र रेचकूरोकुंभकेश तो अस्थित रेचक पूरक कुंभक श्वासपुर गतिेद गतिेदे प्राणायाम सामक्षण देखते गतिद प्राणायाम ये में बाहियो, बाहियो में अंतर आचमे अंतर्धार्यूर के अंदर्ग्रहण करके अंत कुंभक होता है तत्र श्वासप्रक गतिेद जहाँ अंधवायु शोर करके रेच्य करके बी धाजे रेचके गिच्छेद श्वासपुरश्वास विचरण एवं कुंभ किए कुंभ तो जहाँ कहाँ भी रोग दिया गतिेद हो गया आगे टीका ना प्राणायाम विशेषतः लक्षण सूत्रन अवतार है सामान्य प्राणायाम लक्षण हुआ श्वासप्रश्वास गतिेद प्राणायाम और विशेष तीन लक्षण अलग अलग करते हैं सो बाहर स्तंभवेशदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म बाह्य वृत्ति बाह्यवृत्ति वृत्ति संबंध को ख्यादुष्ट का देशदशपूरोपगते बाह्यूति प्रश्वासोग नएक करके गति का अभाव हो उसका या हो गया बाह्य वृत्ति ये श्वास पूर्वक गति अभाव हो तो है श्वास वायु ग्रहण करना पूरक इसे ग्रहण करके गति अभाव हो आभ्यंतर वृत्ति होती है तृतीय स्तंभ वृत्ति ये दोनों में बाहर शोर करके रूपना अंदर ग्रहण करके रुकना दो हो गया तृतीय स्तंभ वृत्ति जहाँ कहाँ भी रुख देना यत्र ये भाव सकृत प्रयत्न होती जहाँ दोनों का स्वास्थ्य प्रश्वास दोनों का अभाव एक प्रयत्न से दोनों का अभाव होता है नहीं ग्रहणचारणीवता में यहाँ तप्ते न्यस्त उपले जलम तथा जल्द इति आपद्यलप्ते फले न्यस्तम जलन गरम पत्थर में जल डाल दिया सर्वतः तो संकोचन आप देते संकुचित होता है फिर सुख जाता है इसी प्रकार गये दुर्घपद के अभाव स्वास्थ्य का भी अभाव प्रशास का भी अभाव रोग दिया दोनों ही हो गया इसी प्रकार जहाँ तो जहाँ जिसकी समय ऋद का स्तंभवती ये तीन प्रकार हुआ रूपी बाह्यवृत्ति रूपी सम्भवूति बाह्य आभ्यंतर स्तंभवि वृत्ति का में तीनों साथ करना पड़ गया का में कािका में है वृत्तिशब्द प्रत्येक संपत्ति वृत्ति सूत्र में वृत्ति है रूपी बाह्यवृत्ति रूपी सम्भवृत्ति ये तीन हुआ त्रयोग देशेना देशन परिदृष्ट तीन प्रकार के प्राणायाम हुआ बाह्यवृत्ति आभ्यंतरवृत्ति तम्रवृत्ति तीन प्रकार प्राणायाम देशेना परिदृष्ट कालन परिदृष्ट और संख्या भी देश से काल से संख्या से सीमित हो देशेना पिदृष्ट के से विषय देश इस प्राणायाम का प्राणायाम का विषय इतने है ज्ञात दृष्ट है निश्चित ज्ञात अवधारित जानकर इतने हुआ इस प्राणायाम का देश इतने हुआ देश परिद कितने दूर तक तो प्राण तो तो तो जाता है रुकता है वो उसको परीक्षा करने के लिए अभी टीका कहेंगे में परिदृष्ट काल से नाम क्षण अवधारण अवचना कितने कुंभ को रूप देते हैं कितने समय क्षण कितने क्षण है निश्चित अवधार हुआ अवधारण अवचना निश्चय करके नि अवधारण युक्त इतने क्षणयुक्त प्राणायाम संभवती संख्या भी परिदृष्ट इस प्रकार एक श्वास प्रश्न ही प्रथम उदघात हो प्रथम उद्घात होता है जो प्राणायाम करते हैं श्वास प्रस्ताव के लिए उद्वेग उद्वेग होता है रुकते समय जो होता है छोड़ने के लिए फिर स्को रुका फिर कुछ क्षण के बाद रुका ये होता है उदघात उदघातक स्वास्थ्य प्रश्वासाय से यह यह उद्वेग शासने के लिए ग्रहण करने के लिए एक उद्वेग होता है उसका कहते तो प्रथम तो उदघात इतने समय बाद ऐसे करके संख्या से।, से एक बदत भी शास्त्र प्रश्वासी इतने शास्त्र प्रश्वास से एक उद्वेग हुआ कितने समय में एतावधि शास्त्र प्रशास काल से प्रशास विशिष्ट काल से प्रथम उद्घाट हुआ श्वास प्रश्न बंद कर रखा है शास्त्र प्रशासन नहीं होता है तो श्वास लेने में जितने समय लगता है इतने समय के बाद उद्वेग हुआ छोड़ने के लिए ग्रहण करने के लिए जब बाहर छोड़ कर रखा है बहुत देर के बाद कुछ देर में जोर से ग्रहण करने की इच्छा होगी उद्वेग होगा अब अंदर रखा है तो छोड़ देने के लिए उद्वेग होगा फिर तो, तो रखता है ये जो उद्वेग होता है कितने समय में हुआ कितने समय में हुआ तो वो समय है। क्या है स्वास्थ्य प्रसाद की जो संख्या वो तो संख्यायुक्त समय संख्या से हो गया स्वास्थ्य प्रसाद की ये संख्या उसी संख्या से युक्त काल से परिचन्न होता चना तो चना तो तो तो है पहले काल परिचन्नता क्षण को लेकर के यहाँ क्षण को नहीं श्वास प्रश्न समय को लेकर के तदवत निगृहित एक भी द्वितीय उद्घातक ये प्राण तोड़का है प्रथम उद्घात हुआ फिर कितने संख्या देश में द्वितीय उद्वेग हुआ एवं तृतीय ऐसा होने के बाद एवं मृदु एवं मध्य एवं तीव्र मृदु होगा मध्य तीव्र में वो तीन हाथ विभिन्त हो जाएगा इसी संख्या परिदिष्ट हुआ स खुद अयम एवं अभ्यास को दीर्घ सूक्ष्म ये ये संख्या परिदिष्ट हुआ अभ्यास करने पर दीर्घ होता है हैूक्ष्म होता है दीर्घ काल जो आती है से दीर्घ और साधन करने पर श्वास प्रश्वास अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है दीर्घ से अथ दीर्घ काल होने से दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है श्वास प्रश्वास के प्रति अत्यंत सूक्ष्म प्रश्वास के अंत समय सूक्ष्म हो जाता है दीर्घ सूक्ष्म होता है प्राणायाम विशेषत्र है लक्ष्मणी सूत्र में अवतार है कि धत् बाढ़ इत्यादि सूक्ष्म इस अंतम प्रत्येकं प्रत्येकं, प्रत्येके ृत्तिश्यकृत्श प्रदनाल बाह्य अभ्यंतरस्त वृत्तिशाचकूक प्रसाद पूर्वक गति अभाव होता है रेचक छोड़कर के छोड़ गुआ फिर गति का भाव हो गया रेचक पूरा होना है सास सास करके ग्रहण करके रोक दिया सास हो गए पूरा करवा ग्रहण करके पे, अंदर करके रेचक पूरे करो इसको ग्रहण करके जो रोकते हैं इसको रेचक शब्द से पूरक शब्द से कहते हैं बाहर छोड़ करके जो रोकते उसका नाम रेचक ये ऐसे प्रसिद्ध है बाहर छोड़ करके रोका तो बही कुंभ होता है ग्रहण करके रोका तो अंत कुंभ होता है ऐसे प्रसिद्ध है यह किंतु रेचक पूरक कुंभक करके तीन विवाह किया खाली छोड़ने का अर्थ है नहीं पूरा छोड़ करके पेड़ तो रखा हो गया रेचक और पूरा बहुत ग्रहण करके रोकने का अर्थ हो तो गया पूरा तो और छोड़ना तो ना कुछ नहीं किसी सम कर दिया हो गया कुंभक ये अर्थ क्या है पत्र विचार रेचक का अर्थ क्या बाह्य रेचक माता सत्र प्रश्वास पूर्वक गति अभाव स बाह्य है ये बाह्यवृत्ति है प्राणायाम बाह्य वृत्ति हुआ बाह्यवृत्ति कहा श्वास छोड़ करके गतिभाव का नहीं श्वास छोड़ दिया पूरा उसके बाद जो रुख दिया कुंभक हुआ उसका नाम हो गया ये ये रेचक है इसको कहा बाह्य वृत्ति और पूर्व को तो कहते तो तो ग्रहण करके भर करके जो गति अभाव करते ये तो हो गया साहसपूर्वक गते आभ्यंतरवी हो गया तारा। तो ग्रांग ग्रांग और तृप्ति हो गया स्तंभवूर्ति कुंभक इसको तृतीय को काला तो रेचक पूरक कुंभक इति नाम से प्रसिद्ध है कहीं अंत से कहा कि काली ग्रहण करके ग्रहण करना छोड़ना और ग्रहण करना पूरक और रकना का कुंभको कह यत्र भाषण में यत्र उभय ये उभयाभाव सत्त प्रयत्ति कुंभको न्वास प्रश्वास दोनों का होता है प्रयत्न क्या होकर श्वास प्रश्वास सत्दव विधायक प्रयत्नाष्य उभय सकृत प्रयत्ना उभय भाव उदय और अभाव उभय कौन कौन है श्वास और प्रश्वास दोनों का उभय अभाव दोनों का अभाव होता है सत्य प्रयत्नार्थ देव एक बार प्रयत्न प्रयत्न कैसा प्रयत्न विधारक प्रयत्न रोकने का प्रयत्न है प्रयत्न विभिन्न प्रकार है धारण करने वाले विधार स्थिर करने का प्रयत्न से दोनों का अभाव हो गया श्वास नहीं प्रश्वास नहीं वोह गया न पुन पूर्वद्रयत्नो विधारक प्रयत्नों नियेचक प्रयत्नो विधारयत्न अक्षति किंतु यहां तप्त फलिम जलिशिष्य अयम सकोचमापजते मारूत वोहन शिवद विदारक प्रयत्न शरीर एवं सूक्ष्म भूत अवतिषते न तो पूयती ये न पूक न तो रेचयती ये नेचकती सकृत प्रयत्न से होता है न तो पूर्व पहले था पूरा ग्रहण करके आभ्यंतर रूपित पूर्ण प्रयत्न अवध सम पूर्ण वायु अंदर आचमन स्वास स्वास्थ्य करके वायु को ग्रहण करना आपूर्ण पूरा भरने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा आपूर्ण प्रयत्न उभव प्रयत्न का उभव प्रवाह लगातार प्रयत्न करते समय करते करते खींचना पड़ेगा खींच करके अंदर भरने के लिए आपूर्ण आय प्रयत्न का प्रयत्न प्रवाह लगातार प्रयत्न करते करते पूरा जाए खींच के अंदर भरने के बाद प्रविधारक प्रयत्न के पश्चात प्रविधारण करने का प्रयत्न ये होता है आभ्यंतर रूति और बाह्य रूथि के लिए बाहर सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा पूरा सुनना पड़ेगा ना कि रेचक प्रयत्न विधायक प्रयत्न रेचक प्रयत्न का अवगव बाहर सुनने के लिए प्रयत्न लगातार प्रयत्न करते करते पूरा निकालना पड़ेगा प्रयत्न का अवगव प्रवाह तो लगातार प्रयत्न करने पर विधान करना पड़ेगा विधान प्रयत्न ये बाह्य बाह्यवृत्ति पहले आभ्यंतर वृत्ति और प्रश्वासपूर्वक बाहर करना बाह्य बृत्ति तो प्रश्वास करने के लिए लगातार प्रयत्न करके पूरा वाणी को तो तैयार करना फिर बाहर रोकना ये अपेक्षा करते है दोनों संभव आभ्यंतर वृत्ति बाहर वृत्ति जो कंपि है वो बाहर छोड़ने के लिए प्रयत्न और अंदर ग्रहण करने के लिए प्रयत्न जगना जहां कहां रुक गया तो छोड़ पूरा ग्रहण करके पास फिर रोका यह हो गया उसको डेचक शब्द से पूरा शब्द से कहते आभ्यंतर वृत्ति है उसके बाद बाहर छोड़ करके पूरा छोड़ करके प्रयत्न करके पूरा निष्कासन करके रुका यह हो गया बाह्य वृत्ति इसको रेचे को करते हैं और बिना करना श्वास प्रश्वास का प्रयत्न के बिना रुक देना ये हो गया तुम्हारा संभव किंतु यथा तो अर्थात संभव वृत्ति करने के लिए उगड़ों के लिए प्रयत्न और छोड़ने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है खाली रुकने प्रयत्न है उपले तथ्य उकले परिशुष्य जलम परिसोचन आपको देते गर्म पत्थर रहे उसमें थोड़ा पानी डाल दिया सूख जाता है थोड़ा अधिक पानी हो तो सब तरफ सूखते रुके कम हो जाता है होकर के बिल्कुल सूख जाता है लोहा गर्मी में थोड़ा डाल दिया तो बिल्कुल सुख जाता है किंतु पत्थर में डालने पर एक साथता नहीं चार तरफ से संकोच होकर के बीच में में सुख जाता है और सर्वतः परिसरा सुखते हुए सर्वतः संकोचन सुखते हुए संकोच हो जाता है फिर नष्ट हो जाता है सुख जाता है एवं अयम भी मारुत्व वहनशील मरु के के के ये है, जीवन वायु बलवत्न निरुद्ध क्रिया बलवत्न निरुद्धा बलवत्न निरुद्धा क्रिया यश ये प्राणायाम शरीर एवं सूक्ष्मूर्त बतिष्ठ शरीर में रहता है सूक्ष्म के रहता है न तो पुरोहित उत्तम ग्रहण नहीं करता है ग्रहण करके संभव करे तो तो उसको पूरा को कहेंगे न कह, तो पूरा तो थी ये न पूरा भर करके रुके तो पूरा सब्जस कहेंगे न तो रेचयती ये न रेचक है और पूरा छोड़ करके रुके तो उसको रेचक कहेंगे यहाँ पूरा अथवा रेचन दोनों के बिना रुक दिया इसलिए पूरा पूर्वक सब्ज नहीं कहा जाता है इसको कुंभ कहते स्तंभगति यह नश्य देश विषय आगे आया देश काल संख्या भी परिदुष्ट देश काल संख्या में देश देश न कालेन संख्या देश से परिदुष्ट या देश इतने इसी का विषय है प्राणायाम करते समय वायु छोड़ते शिक्षण जो होता है कहाँ तक तो वायु जाता है ये देश वेश परिदुष्ट देखा प्रादेश बीतस्ती हस्ताधि परिमित होता है ये प्रादेशिक प्रादेशती हाथ वहाँ होता तो है कितने देश तक वायु चलता है निगाह प्रदेश इसी का तुला अधिक्रिया तो बाघ बाहर वायु कितने समय तक चलता है जहाँ वायु बाहर वायु चलता है वहाँ तो ऐसे तुड़ रखेंगे तो हिलेगा बाह्य वायु से ऐसे तुड़ा सूक्ष्म तुला रखेंगे तो उसमें कुछ हिलना कंपन होगा बाह्य वायु से बाह्य वायु स्थिर है नहीं तो तमारा केंद्र वायु स्थिर है वहाँ रखने पर एक रखेंगे तो इसी के साथ प्रश्वास के कारण इसमें कंपन होगा तो पता चलेगा कहाँ रखने पर कहाँ तक श्वास गति है है। कार्य अपने आप अनुमान करेंगे कहाँ तक तो तो स्वास्थ्य की गति क्रिया होती है ये बाह्य तो अनुमान करेंगे निवास देश स्वदेश में इसी का तुलाद क्रिया या अनियमित बाह्य इसी का का इसी कामल है ये कोमल करके रखे तो उसमें उसमें क्रिया होती है उसी क्रिया से अनुमित होता है यहां तो यहाँ तक ये वायु चलता है अनुमित होता वाहु अंदर कैसे होगा एवं आंतर आपाद आंतरोकम पिपिली पिपिलिका स्पर्श सदृश्य अनुमित हो अंतरो निश्चय करेंगे वाली कहाँ तक तो श्वास प्रश्न के समय उसका प्रभाव पूरा शरीर में होता है सास जो ग्रहण करते हैं भरते हैं वायु तो सास यंत्र में भरता है किन्दु उसके साथ साथ तो सिरा प्रशीरा के द्वारा पूरा शरीर में इसका प्रभाव होता है तो प्रभाव से आ तदत पाग तल तक आमस्तकम मस्तक तक, पीपिली का स्पर्श शब्द से नित लेते समय पाग तल से लेकर तक पूरा शरीर में वायु का स्पर्श होता है ऐसा तो पूरा ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं छोड़ते समय भी पूरा शरीर निकलता है तो यहाँ स्वास्थ्य भरती होने करो और रक्तादि रख। के द्वारा शरीर में पूरा उसका प्रभाव होता है करने पर अनु अनुभव होता है पूरा शिणी दिखता है इसमें जहां जहां किसी देश में प्राणों को रोक देते हैं मन को स्थिर करके मारोटा तो पूरा शरीर में कुछ स्पर्श अंदर स्पर्श स्पर्श इतने सूक्ष्म कहने के लिए दीद्या पिपीलिका स्पर्श सदस्य पिपिला का स्पर्श चिलती है पिपीलिका काटने पर तो स्पर्श होता है पता चलता है कष्ट होता है कि मैं नहीं काट कर पिपिल का शरीर में थोड़ा लगा चलता है पता चलता है कुछ पिपीलिका शरीर में यहाँ चलता नहीं काटे कहीं तो मालूम होता है नहीं थोड़ा थोड़ा कभी मालूम होता है कभी मालूम नहीं है कहीं मालूम होता है अब तीस कुछ इतने थोड़ा थोड़ा लग कभी बाल के ऊपर चलेगा तो पता नहीं चलेगा बाल नहीं अभी तरह नहीं चलेगा तो थोड़ा तो होता है ये पृथ्वी का स्पर्श का सबसे इस प्रकार वायु प्राणायाम करते समय उसकी वायु का स्पर्श होता है कुछ सामान्य रूप से ही अभ्यास करने पर लगता है यहाँ तक अब होता है यहाँ तक होता है और अभ्यास करने पर काम होगा पिपरी का स्पर्श सदृश्य न अनवित तो। स्पर्शे नियमित क्रियाविन्ह से काले से चतुर्थ राव क्षण ये दिया है देश परिदिष्ट होगा कालीन काले कालीन परिदिष्ट काल से क्या देश देश होगा यह मस्ते विशेष देश यहाँ तक हो गया आगे काल परिदृश्य क्या है काले कालीन परिदिष्ट काल होता है क्षणान क्षण ना, नाम ये क्षण कितने क्षण है क्षण करने के लिए निमेष क्रिया अवच्छिन्न से काल से चतुर्थ भाव क्षण आंख बंद करने के लिए जो क्रिया है उसमें जितने का समय लगता है उसी का एक चौथाई भाग का नाम क्षण अति सूक्ष्म है आंख बंद करो को एक बार बंद करने पर जितने समय लगता है उसका चौथा ही भाग हो जाएगा क्षण बंद करने में कितना क्षण लगता है चार क्षण हो जाएगा ऐसे बंद किया तो चार क्षण तो जितने समय लगता है उसका चतुर्थ भाग हो गया क्षण तेसा यत्ता अवधारणी अवश्य में कितने क्षण है निश्चय करके और एक होता है मात्रा कहते काल साम मंडलम पानी नीह परामृश्य छोटी क्या का काला मात्रा जानू ये पर तीन बार घुमा करके छोटिका जानू मंडलम पर हाथ में नहीं पर जैसा करके पानी नी पराम तीन बार ऐसे घुमा करके छोटी ये इतने जितने समय देते उसका नाम है मात्रा ताबी इस मात्रा से शठ प्रशत मात्रा भी शीति मात्रा भी परिता इतने होता है काले में नियत अवधाने अवधारण अवसर कहता आगे हो गया संख्या संख्या भी परिदुष्ट कितने स्वास्थ्य प्रसाद संख्या से संख्या युत काल से उत्घात होता है प्रथम उद्घातक दास्तिया है श्वास प्रश्वास ही प्रथम उद्घातक इतने श्वास प्रश्वास युक्त काल के में प्रथम उद्वेग होता है प्रथम उद्घातिया मृदु प्रथम उद्घातक ये मृदु होगा यहाँ अर्धमंड किया है न कौन संशोधन क्या सब अपने पीड्यते जब का चौधन निवर्तते लक्षण प्राण और अपान अपान की है प्राण की अति का है प्राण के द्वारा अपान किसी को रुक देते पीड्यते और ऊपर जाकर के वायु तिहा से तो आ जाएगा ये प्राण वायु ऊपर आते हैं अपान मंची के लिए ऐसे जब छोड़ने के लिए एक आ गया ऊपर तक फिर इसको तो रोक देते हैं फिर आ गया ऐसे बहुत देर रखने के बाद ऐसा आएगा कुछ छोड़ने के लिए फिर फिर रोक दिया प्राण के द्वारा प्राण में अपान पीट दिया रुकते हैं बतुआ तो उद्धव निगत ण ऊपर आकर के फिर उसको नीचे हो गया यह उदघात इसको कहा तो उसे पहला मंद है आगे मध्य तीव्र ये मंद है मृदु मध्य एवं तृतीय द्वितीय उदघात हाँ मंत्र कहेंगे और मृदु शब्द से आगे कहेंगे मृदु मध्य तीव्र तीन प्रकार के, right. यह पहला हो गया प्रथम उद्वेक होता है इसको कहते मंद अथवा मृदु अर्धमंद जो अर्ध शब्द प्रथम विधा तो सह सैव द्विगुणीकृत हो मध्य उसके दो गुणा हो जाएगा तो मध्य होगा मृदु के आगे मध्य सैव त्रिगुणीकृत तृतीय तीव्र है में आया एवं द्वितीय विभा तो एवं तृतीय एवं मृदु एवं मध्य एवं, एवं तीव्र पहला हो गया मृदु प्रथम उद्घात द्वितीय हो गया मध्य और तृतीय हो गया तीव्र तो प्रथम जो मुझ, एवं मृदु दिया है ये मृदु के लिए स्थान पर मंत्र है सैग दुगुणित मध्य हो गया सह त्रिगणित तृतीय हो गया तीव्र तमीम संख्या परिदिष्ट प्राणायाम आहार इस संख्या के द्वारा परिचन्न प्राणायाम करते पर संख्या भी परिदृष्ट सप्तः ही क्रिया श्वास प्रश्वासक्रियावन कालोक्त छोटी काल सकमकमता कालो निगृहि क्षण यलछित श्वास प्रश्वास य संख्या श्वास प्रश्वास के क्षण य पहले समस्या भी बढ़ती है श्वास प्रस्ताव से प्रथम उपलास है इसका अर्थ करते हैं स्वस्थ से ही पुरुष है स्वस्थ पुरुष से श्वास प्रश्न चलता है ग्रहण करता है छोड़ता है रोग होने पर श्वास प्रश्वास में परिवर्तन हो जाता है कभी पुराना करता है जल्दी जल्दी कभी शीघ्र होता है कभी विलंब होता है कभी श्वास नहीं ले पाता है ये सब होता है स्वस्थ होने पर स्वाभाविक काल सात प्रसाद क्रिया से युक्त काल होता है इसी काल से यथोक् तो छोटी का काल ये ज्ञान मंड मगर किया समान उसी तो तो हुआ समान रूप से चलता है प्रथम उद्यात कर्मता मिलता ये प्रथम उद्यात कर्मता किसने सात प्रसाद युक्त काल तक प्रथम उद्घात हुआ कुछ उद्वेग हुआ बाहर छोड़ने के लिए उद्वेग होता है फिर उगता है ये नहीं तो उद्घात वसीकृत विजीत निगृहित यह अर्थ है प्रथम उद्घात उसको वसीकृत हो गया तो उसको जीत लिया जीत लिया उसको रोक लिया प्रथम उद्देश्य उदाई छोड़ने के लिए फिर अपान राय के दर्शक प्राण अपराइ को रोक दिया रुक करके जीत लिया छणाना यद का काल विषय आया श्वास प्रश्वास से प्रथम उपजात तद्भत निगृहित से ऐसा इतने काल से उसका रुख दिया कितने श्वास प्रसास विशिष्ट काल के द्वारा समय में उसको रोका श्वास प्रश्न यहता संख्या श्वास प्रसास की जो इता संख्या करी गई वो तो श्वास प्रशासकीयता है संख्या श्वास प्रसास की संख्या यानी श्वास प्रश्न जितने समय में होता है वो समय विशिष्ट काल को मिलना जितने श्वास श्राश प्रश्न काला कथन सिद्धि भेद यह संख्या श्वास प्रश्न यह संख्या यह तो संख्या से ही निश्चित तो होता है और तो यह जो संख्या है उसमें भेद करके शब्द प्रयोग करते हैं श्वास प्रशास की कितने समय कितने बार ये कथन सिद्धि भेद कथन सिद्धि भेद का विप्रह ऐसे भेद विकल्प करके प्रयोग होता है जिसे मम आत्मा कहते हैं मम स्वरूप ये विकल्प करके भेद प्रयोग करते हैं ये काल एक पहले काल परिदिष्ट आया था ये संख्या परिदिष्ट हुआ काल परिदृश्य तो काल से युक्त तो हुआ और संख्या परिचित शिय। परिच्छिन्न जो हुआ वो भी उद्वेग कितने श्वास प्रसार युक्त काल से युक्त हुआ तो दोनों में भेद हुआ एक काल से कितने समय तक तो रुकते हैं और दूसरा है कितने श्वास प्रश्वास काल के बाद उद्वेग आता है तो उसको मुख्य हो गया उद्वेग को तो लेकर के वहां तो रुकना कितने समय लेकर क्या काल परिदिष्ट हुआ देश काल संख्या परिदिश्य देश परिदिष्ट कहाँ तक तो श्वास चलता है काल परिदिश्य हुआ कितने काल रोक कर रखा और संख्या परिदिष्ट में क्या आया वो भी काल है किन्तु कितने समय रोका उसको कितने समय के बाद उद्वेग होता है प्रथम उद्वेग श्वास रोक रखने पर नीचा तो कभी आएगा एक दिन दोगा छोड़ने के लिए फिर उसको रोकना पड़ता है तो कितने समय श्वास प्रश्वास काल के बाद प्रथम उद्वेग होगा प्रथम उद्वेग वो फिर अधिक होने पर मृदू मध्य तीव्र और अधिक समय अधिक समय होगा तो so, तो so, वो जो उद्वेग होता है वो जो तीव्र मध्य तीव्र मृदु उद्वेग मध्य उद्वेग तीव्र उद्वेग वो भी काल जित हुआ क्योंकि वो श्वास प्रश्वास नहीं, जितने समय स्वास्थ्य होती श्वास प्रश्वास होता है कितने श्वास प्रश्वास काल में ये प्रथम उद्वेग हुआ द्वितीय उद्वेग हुआ उसको लिया तो वह काल ये भी काल दोनों होने पर भी दोनों भेद कथन सीधे कथन चित्त वेदों कितने समय रोकना के लिए काल अधिकार है यहाँ श्वास प्रश्वास कार्य के साथ लेकर उद्वे के उद्वेक कितने समय होता है इसलिए कथंसित भेद कहा सफल एयम प्रत्यहम अभ्यस्तों दिवस पक्ष मासाधिक्रमण देश काल प्रत्यय व्यापितया पर प्रत्यहम अभ्यस्त प्रतिदिन अभ्यास करने पर प्राणायाम दिवस पक्ष मासाधिकरण कुछ दिन में अधिक होगा अधिक हो समय रहेगा पहले प्राणायाम अभ्यास करते समय जो तो अभ्यास करे तो पहले कितने समय रुक लोगे प्राणवायु तो पाँच मिनट रुकने वाला है अधिक है आधा घंटे विचार हाँ आधा घंटे रोक लेंगे तो आधा घंटे कह के विचार नहीं देगा पाँच मिनट रोक लें हाँ पाँच मिनट तक रुक लेंगे पाँच मिनट रुक ले, ले ना कोई तो हे पाँच मिनट रुकने वाला योगिराज को पांच में दो मिनट रख जाए तो अभ्यास करने से डेढ़ दो मिनट का तो, तो हो जाएगा दो मिनट तो और अभी वो करते हैं अभ्यास करते रहता है एक मिनट पर तो हो जाता है कोई तो हाँ करने से नहीं अभ्यास किसने किया करके तो अभ्यास करने पता चलेगा सामने डूब करके करते हैं डूब जाओ कितने समय रहता है एक महात्मा क्या हमारा साथ बिल्कुल रुका ऐसा करता देखे डूबाओ तीन चार चाँच मिनट नहीं क्या हाँ हमारा हा, तो क्या से बैठी क्या धीरे धीरे साथ चलता है <laughs> बैठे के खाली उससे बहुत जल्दी क्या होगा सास धीरे धीरे चलेगा रोकने के रोकने के तो रोकने की परीक्षा करेंगे बाल्टी में पानी रहो मुख को डूबा के रखो नाक तुमसे दोनों डूब जाएगी सभी पता चलेगा सा नहीं रुका तो बाल्टी ला कर देखा तो वो कहाँ रुकता है <laughs> तो एक मिनट भी रुको अपने आप बंद कर घड़ी देखकर नाक बंद कर देखो सभी तो पता चल जाता है मैक बंद कर दिया हाथ से बंद करो बंद करो घड़ी देखो एक मिनट बुरा फिर अभ्यास करने से अधिक समय रख पते हैं पहले काम समय होता है फिर अभ्यास तो बढ़िया समय है। रोज रोज करने वृद्धि होती है दिवस पक्ष मशाधिक्रमण देश काल प्रत्येय व्यापकया का अधिक समय होकर तो दीर्घ होता है परम नैपुण्य समधिगमनीयतया सूक्ष्म नंदतया और ये सूक्ष्म से होता है सरल से पता नहीं चलेगा सात क्या उसकी क्रिया कितने सूक्ष्म हुआ सूक्ष्मता परम नई नैपुण्य समझिए अत्यंत निपुणता से ही निश्चय होगा कितने समझ चलता है परम नैपुण्य निपुणता है नैपुण्य निपुण से बा अत्यंत निपुणता से निश्चित होता है साथ कहाँ तक चलता है अभ्यास करेंगे तो सामान्य लोगों को पता चलेगा ये सातमंद हो गया चलता है शिक्षण से जो हम सामान्य लेते हैं कोई कोई लेते हैं शरीर को देख कर पता चले स्वास्थ्य लेता है छोड़ता है सो बैठे तो लेते छोड़ते है, बढ़ता है दिखता है सांस में कुछ कष्ट हो जाए पूरा पता चलता है और प्राणायाम अभ्यास करी से बैठे सांस चलता है देह को देखकर पता चलने नहीं चलेगा स्वास्थ्य लेता है छोड़ता है और सामान्य रीति में लेता पता चल जाता है ऐसे होता है लेते समय होते समय और बहुत अभ्यास प्राणायाम सात प्रस्ताश होता है ऐसे स्थिर बोटा है ध्यान करने पर अभ्यास करने पर सास प्रश्ता गति अपने आप कम हो जाती है और जब प्राणायाम करते इसे बैठे तो शरीर बाह्य शरीर देख करके पता नहीं चल गया है किस किस के पेट के जहाँ चाची में दिखता है तो फिर उठता है नीचे आ जाता है कि वो तो अभ्यास करने से सामने ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल पता नहीं चलेगा ऐसे बैठ गया तो पता नहीं चलेगा सासू की गति अंदर है बाहर है लेता है नहीं लेता है ऐसे अत्यंत तो निपुणता से निश्चय होगा ग्रहण हो रहा है छोड़ रहा है यहाँ तक तो उसकी होती है इतने समय के बाद हुआ वा। ये होता है कभी ध्यान में कोई अभ्यास करता है ध्यान में बढ़ जाता है उसको बीच बीच में कभी सस्ता है शास्त्र प्रसाद की गलती है ले ता ले ता तो हमें पता नहीं चलता लगता शास्त्र प्रसाद तो बॉन्ध रही है कभी लेता है कभी नहीं लेता समय भी पता नहीं चलता है अत्यधिक ध्यान में क्या करता है पर समय लगता है ऐसा लगता है कि शास्त्र प्रसाद बॉन्द अपने आप अप सोचता है शास्त्र प्रसाद चलता है नहीं तो पर उसको पता नहीं चलता ऐसे होगा क्या कर अभ्यास करने से करनी चाहिए अति होती और श्वास प्रश्न प्रयत्न करके सूक्ष्म कर स्थिर करें तो ध्यान लगेगा श्वास प्रश्न व्यक्ति कम हो तो मन एकाग्र होता है और मन एकाग्र होता है तो श्वास प्रश्न क्षीण हो जाती मनोमाश प्राणायाम के साथ मनोनिवृत्ति मनोमाप एकाग्र होता इसका है इसका संबंध है जितने प्राणायाम अधिक करेंगे इतने इतने मन क्षीण इसलिए ध्यान करने के लिए थोड़ा प्राणायाम अभ्यास करने पर मन में जो चांचल्य भागता फिरता है उसको रोकने के लिए प्राणायाम मन के लिए दंड है प्राणायाम करने से मन सचा जाता है फिर हमें पर ध्यान होगा इसलिए इसको मंद सूक्ष्मों का है परम नैपुण समझिएगा परम निपुणता से इसको जाना जाता है इसे सूक्ष्मों का शुक्षों का सुनिए कि मंद सूक्ष्म का अर्थ दीर्घ सूक्ष्म दीर्घ और सूक्ष्म है सूक्ष्म का अर्थ मंदिर नहीं सूक्ष्म का अर्थ निपुणता से इसका ज्ञान होता है इसे दीर्घ सूक्ष्म हुआ उसके बाद मृत्यु मध्य तीव्रता तीन प्रकार होगी सत्ता आ गया